प्रश्नोत्तर दीप माला प्रारब्ध पुण्य पाप संस्कार जिज्ञासा एक सत्संगी व्यक्ति के पुत्र की दुर्घटना हो गई उसका डॉक्टर से इलाज हुआ और बहुत से धार्मिक अनुष्ठान भी कराए गए परंतु उसे बचाया नहीं जा सका प्रश्न है कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हुआ समाधान महाभारत के युद्ध में जिन पांडवों के रक्षक स्वयं भगवान थे उनका पुत्र अभिमन्यु छोटी अवस्था में मारा गया क्या भगवान नहीं जानते थे कि अर्जुन दूर चला जाएगा तो यह घटना घट जाएगी क्या भगवान उसे बचा नहीं सकते थे जीवों के संस्कार हम नहीं जान सकते जीव तो अल्पज्ञ है वह नहीं जानता कि मरने के बाद पुत्र अच्छी जगह गया या बुरी सुख में गया या दुख में वह तो बस अपने दुख से अभिभूत हो जाता है द्रौपदी के पाँचों पुत्र एक रात में मार दिए गए बड़ी दुख की घटना लगती है पर जब हम अन्वेषण करते हैं कि वे पुत्र कहाँ से आए थे और कहाँ गए तो कुछ और ही मालूम पड़ता है जब विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से सब कुछ दान में ले लिया तो उन्हें राज्य से बाहर जाने को कह दिया जब हरिश्चंद्र काशी जाने के लिए निकले तो प्रजा ने घेर लिया लोग रोने लगे तो राजा थोड़ा रुक गए विश्वामित्र उन्हें डंडा मारा कि नकलते क्यों नहीं ऊपर से कुछ देवता देख रहे थे उन्हें बड़ा खराब लगा उनमें से पांच देवताओं ने ऊँची आवाज़ में बोला आप ऋषि होकर इतना अत्याचार करते हो ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम मनुष्य योनी में चले जाओ अब उन्होंने बड़ी प्रार्थना की कि हमें संसार में मत फंसाइए विवाह से पहले ही हम वहाँ से आ जाएं, ऐसी कृपा कीजिए विश्वामित्र को दया आई और उन्होंने कहा ऐसा ही होगा वही देवता द्रौपदी के पुत्र बने थे और ऋषि के वरदान से ही छोटी अवस्था में उनकी मृत्यु हुई यह सोचो कि अभिमन्यु का विवाह हो गया था तो उन पुत्रों का विवाह क्यों नहीं हुआ उन्होंने स्वयं विवाह से पूर्व संसार छोड़ने का वरदान मांगा था उसी का पालन हुआ स्थूल दृष्टि से देखें तो यह बड़ी दुर्घटना दिखाई दे रही है परंतु उन्होंने तो स्वयं वह दुर्घटना मांगी थी उनका तो उससे कल्याण ही हुआ यह अल्पज्ञ जीव नहीं जानता कौन किस संबंध से आया है कब पक रहेगा किस निमित्त से चला जाएगा यह तो केवल मोह करता है ना कोई किसी का पुत्र होता है न पत्नी सब ऋणानुबंध है उसी के अनुसार कोई जीव हमारे साथ कुछ काल रहता है और फिर अपने निमित्त से दुखी करके चला जाता है तुम व्यर्थ रोते हो कि हमारा संबंध ही चला गया बड़े बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं पर किसी ने आज तक पूरे गाँव को आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम्हारे यहाँ कोई दुर्घटना नहीं होगी कोई मरेगा नहीं ऋणानुबंध के योग से संबंधी बनते हैं और चले भी जाते हैं भागवत में प्रसंग आता है कि राजा चित्रकेतु के छोटे से पुत्र की मृत्यु होने पर नारद जी ने आकर उसकी जीवात्मा को बुलाया और कहा तुम शरीर में आकर अपने माता पिता को सुखी करो तब उस जीवात्मा ने कहा मेरे तो हजारों जन्म हुए हैं किस जन्म के माता पिता के विषय में आप कह रहे हैं मेरे माता पिता कौन हैं मुझे याद भी नहीं इसी प्रकार तुम्हें भी इस जन्म के माता पिता पुत्र आदि की याद नहीं रहेगी जो याद नहीं रहेगा उसी के विषय में कितना बड़ा चक्र तुम्हारे मन में घूमता है यह भी सच्चाई है कि सब कुछ तुम्हारे मन का नहीं हो सकता तुम भी अपने बालक की सब बातें नहीं मान सकते वह सांप को पकड़ना चाहे तो पकड़ने दोगे पकड़ने दोगे बालक अज्ञानी है और तुम उसके हितैषी हो इसलिए उसकी सब बातें नहीं मानते इसी प्रकार परमेश्वर तुम्हारी सब बातें नहीं मान सकता क्योंकि तुम अज्ञानी हो और वह तुम्हारा हितैषी है सब बातें कैसे मानेगा पुत्र का हित हुआ या अहित वह दुख में गया या आनंद में तुम नहीं जानते केवल अपने मोह के कारण दुखी हो रहे हो